राम, राम रजनी।, रजनी राम जी कहा वहां वहां राम रजनी अवशेषा जागे सी ये सपना अस देखा और भरत जी के लिए यहा हा भरत सब सेहत सहत सहा भरत राम जी के लिए वहां लिखा भरत जी के लिए यहां लिखा ये क्रम क्यों बदला श्री तुलसीदास जी बोले एक और श्री राम और दूसरी ओर रावण हो तो हम यहाँ राम जी के लिए लिखेंगे मतलब हम राम जी की तरफ है रावण की तरफ नहीं पर एक और भरत और एक और श्री राम हो तो हम भरत जी की तरफ हैं राम जी की तरफ नहीं वहाँ राम और यहाँ भरत तो बाबा आप तो महात्मा और भरत जी के साथ तो बड़ी भीड़ है ये ये, ये भीड़ मैं आपको परेशानी नहीं होती ये भीड़ में काय को श्री तुलसीदास जी बोले हमारे लिए भीड़ अच्छी है क्यों अच्छी है तुलसीदास जी बोले इसलिए क्योंकि खरा सिक्का तो अकेला ही चल जाता है पर खोटा सिक्का तो भीड़ में ही चलता है खोटा सिक्का तो खरे सिक्कों की भीड़ में ही चलेगा अच्छा तो आप खोटा सिक्का है तो खरा कौन राम सो खरोन कौन? कौन? खोटो राम सो बड़ो है कौन मोसो कौन छोटा अच्छा भरत जी ने सब को मंदाकिनी गंगा के किनारे ठहरा दिया स्वयं चले और यह संत का लक्षण है भगवान को पहले स्वयं प्राप्त करे फिर दूसरों को दर्शन कराए निखातराज संगे अब भरत जी सोच रहे इसी वन में है कहीं मिल जाएंगे क्या कहीं ऐसा ना हो राम लखन सी सुनी ममना उठी जैनी अनत जा राम लखन सी सीता सीताराम लक्ष्मण मेरा नाम सुनकर वह स्थान ही छोड़कर न चले जाए क्यों मेरे नाम ने उन्हें भवन में नहीं रहने दिया तो वन में कैसे रहने अच्छा लेकिन तुम क्यों जा रहे हो मैं तो जाऊंगा मोरे शरण राम की पन क्योंकि चरण तो जूतियों को छोड़कर जा सकते हैं पर जूतियां चरणों को छोड़कर कहां जाएंगी तब तक तो निखात राज ने कहा नाथ देखिए बिटप बिसाला, पाकरी जंबू रसाल तमाना रसाल तमाना थी तरु न सोहा मंजू विशाल देखी मनमोहा वृक्षों के नाम लिए गए बड़े बड़े वृक्ष कौन पाकरी जामुन आम तमाल उनके बीच में बटवृक्ष बट छाया बेदी वेदिका बनाई सी निज पानी सरोने सरो पहा सरोज पानी सरो बट वृक्ष की छाया में वेदी बनी हुई है और उस वेदी पर मुनि मंडली के मध्य में श्री सीताराम जी विराजमान हैं इतनी दूर से दर्शन कराया पर भरत दूरी भूल गए करत प्रणाम चले दो भाई कहत प्रीति शारद सकुचाई भरत जी प्रणाम करते हुए चले आह भरत जी को सब कुछ मिल गया धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों मिल गए प्रयाग में मांगा नहीं पर भगवान के चरणों में चारों फल हर सही निरख राम पद अंका राम जी के चरण चिन्ह देखते दंडवत करते प्रभु का चरण चिन्ह देखकर उन्हें लगता मान हूँ पारस पायऊ रंका कैसी निर्धन को पारस धन मिल गया आहा। अच्छा भाई मोक्ष मिल गया हाँ करत प्रवेश मिटे दुख दावा जनु जोगी परमारत पावा काम मिला हा बलकल वसन जटिल तनु श्यामा जनु रत काम, रति कामा और धर्म सेवा धर्म कठिन जग जाना चारों फल मिले अब अव... भरत जी ऐसे ढंग से गए कि उन्हें तो श्री सीता राम जी का दर्शन हो रहा है पर राम जी उनकी ओर नहीं देख रहे वहीं से भरत जी के नेत्रों में आह कितना उल्लास नेत्रों के भी तो कई अंग हैं पलकें हैं पुतली है बरुनी है बरुनी माने पलकों के आगे छोटे छोटे बाल इन अंग प्रत्यंगों में झगड़ा शुरू हो गया रघुराज विलोक लिए जबते तब नेह न देह संहारन दे तज धीरज बोल उठी बरुनी पग नीरज की रज झारन दे और ये बाल नीचे आए तो पुतली कहे सामने से हट जा तो आसुआ कहे पाय पखार दे और पलकें कहे झापी ले राघव को तो आखिया कहे और निहार दे परजीत हुई वाणी की पाहींथ कही पाही गुसाई भूतल परे लकुटी की ना पाईमाम पाईमाम पाई माम, माम, माम कहके भरत लकड़ी की तरह चरणों में गिर गए आश्चर्य राम जी ने नहीं सुना जबकि चींटी के पग नूपुर बाजे वह भी साहब सुनता है फिर भरत जी का पाहिमाम पाहिमाम क्यों नहीं सुना इसलिए कि उन्हें तो जब से भरत जी का नाम सुना है तब से समाधि लग गई भाव समाधि लग गई भीतर भरत से मिलन हो रहा है बाहर की आवाज सुने कौन लेकिन आज शरीर यह आवाज सुन किसने ली लक्ष्मण जी बचन सप्रेम लखन पहचाने करत प्रणाम भरत जी जाने लक्ष्मण जी तो कांप गए आंसू भर आए नेत्रों में लक्ष्मण जी को लगा कि हे भगवान मुझसे कितना बड़ा भागवत अपराध हुआ मैं ऐसे संत भक्त भैया भरत को कुटिल कह रहा था आह राम जी को संदेश देने के लिए चले अच्छा अब इस दृश्य को देखें जब लक्ष्मण जी राम जी की ओर बढ़े तो भरत जी इधर पड़े राम जी उधर बैठे तो लक्ष्मण जी की भरत जी की ओर से पीठ हो गई राम जी की ओर जा रहे तो किसी ने लक्ष्मण जी से कहा कि आपने भी भरत जी को पीठ दिखा दी लक्ष्मण जी बोले इसलिए क्योंकि मैं भरत भैया को मुख नहीं दिखा सकता क्योंकि इसी मुख से मैंने उन्हें कुटिल और कुबंध कहा है गए राम जी के चरणों में लक्ष्मण जी ने सिर रख दिया आज यहां भी इतना बड़ा अंतर हुआ है लक्ष्मण जी अब तक औरों के पास तन से जाते थे पर मन से भगवान के पास रहते थे पर आज तन से राम जी के पास जा रहे हैं मन से भरत जी के पास हैं प्रमाण पंक्ति में बंधु स्नेह सरस यही और उत्साहेब सेवा बस जोड़ा नेम उधर प्रेम इधर लक्ष्मण जी ने राम जी के चरणों में प्रणाम किया लक्ष्मण जी के आंसुओं से राम जी के चरण भीगे उनकी भाव समाधि भंग हुई उन्होंने यही कहा लक्ष्मण प्रणाम क्यों कर रहे हो क्या बात है लक्ष्मण जी बोल नहीं सके कंठ अवरुद्ध है आंसू अरे लक्ष्मण तुम्हारे आंखों में आंसू और ये प्रणाम क्यों लक्ष्मण जी इतने ही कह सके प्रभु मैं प्रणाम नहीं कर रहा हूं प्रभु मैं प्रणाम नहीं कर रहा हूं फिर प्रणाम करके यह सूचना दे रहा हूं कि कोई प्रणाम कर रहा है कौन कर रहा है प्रणाम कह तु स प्रेम नाई मही माथा भरत प्रणाम करत र भुना भरत प्रणाम करत भुना लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया भरत प्रणाम कर रहे ये भरत नाम का तो ऐसा चमत्कार है कि परमधीर रघुवीर को भी अधीर कर दिया है उठे ओ उठे उठे राम, राम। रा, कहूं कहूं पट नि धन श्री भरत का नाम सुनकर राम जी अधीर होकर उठे और इतनी तेजी से गए राम जी को उठते देखा तुलसीदास जी ने या भरत जी को उठाते देखा कहूं पट कहूं निखंग धनु तीरा कहीं पीताम्बर गिरा कहीं धनुष कहीं बाण कहीं तरकश किसी ने राम जी से कहा कि आपने धनुष नीचे गिरा दिए आपने धनुष्वान नीचे गिरा दिए आप क्षत्रिय हैं और क्षत्रिय शस्त्रों को नीचे गिरा दे यह तो शुभ नहीं है हथियार डाल दिए आपने राम जी ने कहा कि ताकि लोग देख लें कि राम के आगे बड़ों बड़ों ने अपने हथियार डाल दिए पर भरत वो हैं जिनके आगे आज राम ने अपने हथियार डाल दिए हार फान अच्छा ये पीतांबर गिर गया भरत से मिलूंगा ना तो मेरे और भरत के हृदय के बीच में ये पट भी नहीं होना चाहिए लेकिन छोड़े तो कोई तब जब होश हो राम जी के लिए लोग कल्पना करने कि भरत इतना छोड़कर आए इसलिए राम जी उनसे सब कुछ छोड़कर मिलने जा रहे हैं पर राम जी ने छोड़ा नहीं छूट गया धनुषवाण कंधे पर पीतांबर कंधे पर आ तर्कस भी कंधे पर इन चारों को लगा कि भरत ऐसे भक्त तो लकड़ी की तरह पृथ्वी पर पड़े हैं और एक हमें जो भगवान के कंधे पर चढ़े हैं ऐसी दशा में तो हमें भी नीचे गिर जाना चाहिए तो मानो गिलानी से गलकर कर कऊ पट कऊ नि और ये रघुवीर का तीर भी गिर गया क्योंकि रघुवीर का तीर भाव से पार ले जा सकता है पर भरत तो भाव सिंधु तुलसी न समर्थ को जो तरि सके सरित स्ने भगवान ने उठाया भरत जी को हृदय से लगाया अच्छा उठाया कैसे बरवस लिए भगवान ने कहा कि भरत तुम उठो मैं भी तुमसे मिलने के लिए व्याकुल हूँ भरत जी ने रोकर कहा मैं गिर सकता हूँ उठ नहीं सकता क्यों जीव की पतनोन्मुखी वृत्ति है उठ नहीं सकता अरे जो गिर सकता है जो उठ भी सकता है कैसे गिरे हो भरत जी ने कहा कि मैं लकड़ी की तरह गिरा हूं और लकड़ी अपने आप गिर तो सकती है पर अपने आप उठ नहीं सकती क्यों निर्बल है पर लकड़ी का तो बल बताते हैं लोग जिसकी लाठी उसकी भैं नहीं, नहीं बल लकड़ी का नहीं होता बल तो उन हाथों का होता है जिन हाथों में लकड़ी होती है भरत जी ने कहा कि मैं निर्बल हूं आप बल लगाकर उठा लीजिए क्योंकि मेरा उत्थान होगा आपके प्रभाव से और मेरा गिरना होगा मेरे स्वभाव से गिरना जीव का स्वभाव है और गिरते हुए को ऊपर उठाकर हृदय से लगा लेना भगवान का स्वभाव है बरवस लिए उठाई और लाए कृपा निधान श्री राम और भरत मिले अनोखा मिलन था हाहा ऐसे हा, हा। मिल गए कि दो दो नहीं रहे अनन्यता का अनुपम उदाहरण प्रेम उधर से चला इधर से प्राण सिधारे दोनों ही मिल गए देह मंदिर के द्वारे एक दूसरे को जब दोनों ने अपनाया पता नहीं कब किस में कौन समाया प्रेम तत्व के सिंधु में प्राण बिंदु जब खो गया तो पंच तत्व तन त्याग कर अलख निरंजन हो गया मिलन प्रीति किम जाय बखानी कवि कुल अगम करम मनबानी बानी श्री भरत राम जी का मिलन हुआ उसके बाद भरत जी को लक्ष्मण जी ने प्रणाम किया भरत जी ने लक्ष्मण जी को हृदय से लगाया भरत जी ने जानकी माता के चरणों में प्रणाम किया श्री सीता जी के नेत्रों से प्रेमाश्रु गिरे भरत जी के भाल पर कर कमल आया किशोरी माता का तो भे निसोच और अपडर बीत बीता सत्र गुण लक्ष्मण जी राम जी श्री सीता जी को प्रणाम करते हैं आह निखाध राज सबको प्रणाम करते हैं अब उस समय प्रेम ने ऐसी दशा कर दी कि कोई कुछ नहीं बोल रहा था तब निखाद राज बोले ते अवसर केवट धीरज धर्य कि गुरुदेव आए हैं और सारा समाज आया है किसी ने कहा सब लोग प्रेम में डूब रहे थे केवट तुम क्यों बोले निखाद राज ने कहा कि जब सब डूब रहे हो तब भी केवट नहीं बोलेगा तो फिर कब बोलेगा उसको तो अभी बोलना चाहिए सारा समाज एकत्रित हुआ समयानुसार जो उचित कार्य था उस दायित्व का निर्वाह राम जी ने किया शुद्ध भय दुई बासर बीते गुरुदेव से राम जी ने कहा कि अब कष्ट हो रहा है सबको गुरु जी बोले अभी ठहरने दो कुछ दिन बाद जनक जी भी आ गए सारा समाज एकत्रित हुआ सब जगह चर्चा हो रही है पर चित्रकूट में सभी सोते हैं पर दो जागते हैं एक लक्ष्मण जी एक भरत भरत जी लक्ष्मण जी राम जी की चिंता में जागते हैं लक्ष्मण जी राम जी के चिंतन में जागते हैं भरत जी राम जी की चिंता में जागते हैं लक्ष्मण जी राम जी के पद कमलों का ध्यान करते हैं अब भरत जी सोचते हैं कि राम जी पद पर बैठ जाए अयोध्या चलकर एक नेम के कारण जागते हैं एक प्रेम के कारण जागते हैं श्री भरत अहो अहो इस शिला पर बैठा कौन तपोधन इकटक रहा निहार गगन को करता अश्रु विसर्जन आह आहा श्री भरत सोचते हैं राम जी लौट जाएंगे क्या मन में एक विचार आया कौशल्या माता कह दें तो तब तो माता से ही कहूंगा कौशल्याम्बा से कि राम भैया से कह अयोध्या लौट जाए पर लौटेंगे नहीं क्यों कौशल्या माता कहेंगी नहीं कहेंगी तो पर राम जननी हठ करवी किऊ में राम की जननी है हट करना नहीं जानती और इसमें व्यंग क्या है व्यंग यह है कि हट करना तो भरत की माँ को आता है राम की माँ हट करना क्या जाना है तो गुरुजी के कहने से लौटेंगे हाँ पर गुरुजी भी तो राम जी का रुख देखकर ही बात करेंगे मुनिपुनि कहो राम रुचि जानी तो तुम्ही क्यों नहीं कहते मैं मैं हिम्मत ही नहीं कर पाऊंगा आज तक मुख उठाकर सामने देखा नहीं उनसे कहूंगा कैसे जो हट कर हूँ तो निपट कु करूँ एक कहूँ नमन ठहरानी सोच तो भरत ही रैन बेहानी पूरी रात बीत गई सवेरे गुरु जी के पास गए गुरुजी ने कहा भरत हम तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे थे राम जी अयोध्या कैसे लौट चले उपाय बताओ भरत जी ने कहा कि गुरु जी उपाय मुझसे पूछ रहे बूझिये मोह उपाव अब और अब में व्यंग यह है कि तब पूछा होता पहला वरदान था भरत का राज्य तिलक दूसरा वरदान था श्री राम का वनवास गुरुदेव आप कहते कि पहले भरत का राज्य तिलक होगा तब राम वनवासी होंगे तब बुला लिया होता और उपाय पूछा होता लेकिन तब नहीं अब पूछा जा रहा ये मेरा दुर्भाग्य है सुन सुने मय वचन गुरु उर उमगा अनुराग गुरुजी के हृदय में प्रेम उमड़ाया एक उपाय है तुम दोनों भाई बन को चले जाओ तो श्री सीताराम लक्ष्मण अयोध्या लौट जाएंगे लेकिन सोच लो चौदह वर्ष रहना पड़ेगा भरत जी तो रोने लगे पुलकित हो गए आनंद के अश्रु प्रवाहित होने लगे भरत शत्रुघुन दोनों ही भरत जी ने गुरुदेव के चरण पकड़कर कहा गुरुदेव फैसला करा दीजिए तो चौदह वर्ष राम जी के बिना रह लोगे भरत जी कहते हैं अगर सीता राम जी लक्ष्मण जी अयोध्या लौट जाएं तो गुरुदेव मैं आपके चरणों की सौगंध करके कहता हूं कानन करऊं जन्म भरी बासु मैं जिंदगी भर वन में रह लूंगा गुरु वशिष्ठ के आंसू बरसने लगे भरत तुम जैसे तुम ही हो राम जी के पास आए राम जी ने कहा कोई फैसला करें गुरुदेव गुरु जी बोले मोरे जान भरत रुचि राखी अब तो भरत जो कहें सो करो जनक जी भी मौन गुरु जी भी मौन भरत जी की ओर देख रहे हैं भरत कहें सोई किए भलाई और राम जी ने भी कह दिया जो भरत कहेंगे वही करूंगा और भरत जी उठकर खड़े हुए भरत जी ने यही मांगा सेवा मिल जाए सेवा मुझे अयोध्या ले जाकर भवन में, में मेरी सेवा करोगे या मेरे साथ वन में चलकर मेरी सेवा करोगे भरत जी बोले ये दोनों बात मैं नहीं कह रहा हूँ मैं तो यह कह रहा हूँ आज्ञा सम न सुब सेवा आज्ञा बन है? भगवान ने कहा तो आज्ञा यही है पितुवाय आय ही दो भाई दोनों भैया पिता की आज्ञा का पालन करें। लेकिन भरत मुझे गर्व है तुम्हारे जैसे भाई पर संसार के भाई संपत्ति का बंटवारा करते हैं पर मेरे भाई भरत ने मुझसे विपत्ति का बंटवारा किया भरत जी पांच दिन रहे हैं अब विदा का दिन आ गया राम जी सोचते हैं क्या मैं कैसे कहूं कि जाओ गुरु जी कह दें जनक जी कह दें गुरु निर्भरत सभा अवलोकी सकुच राम पुनि अवनि बिलोकी कोई कह दे पर राम जी संकोच में हैं भरत जी उठकर खड़े हुए आय सुधे दे ये देव अब सबई सुधारी मौर्य सब अवलंब मिल जाए भगवान ने पादुका दी है प्रभु करी कृपा पावरी दीनी सादर भरत शीस धरी लीनी भगवान ने पादुका दी भरत जी ने सिर पर रख ली राम जी रोने लगे राम जी ने कहा कि भरत तुमने हमसे आधार मांगा था हमने तो तुम्हारे सिर पर भार डाल दिया ये सिर पर है तो भार भरत जी भी रोकर बोले नहीं प्रभु आप संकोच न करें आधार है तो आधार सिर पर रखा जाता है हाँ प्रभु सिर पर ज्यादा भार आ जाए तो सिर का भार उठाने के लिए आधार सिर पर ही रखा जाता है रेल स्टेशनों पर हमारे कुली भाई इतना सामान सिर पर रखते हैं तो सामान और सिर के बीच में उनकी पगड़ी का आधार होता है भरत जी बोले प्रभु इसी तरह लोगों ने मेरे सिर पर अयोध्या का राज्य भार डाल दिया आपने पादुका दे दी जो राज्य का भार मेरे सिर पर था आज से पादुका पर रहेगा राज्य का भार उठाने का आधार मिल गया अच्छा भरत तो तुमने तो पन ही मांगी थी और तुम्हें पादुका मिल गई भरत जी बोले यह और अच्छा रहा जूता भी पाँव में रहता और खड़ाओं भी पाँव में रहती है लेकिन एक अंतर है क्या जूता पाँव को संभालता है और खड़ाओं को पाँव संभालता है अगर पन ही मिली होती तो आपके चरणों को मुझे संभालना पड़ता पर पादुका मिली है तो आपके चरण ही मुझे संभालेंगे यह प्रमाण और खड़ाओ की खूंटी को दो संभालते अंगूठा और उंगली अंगुष्ट है पुरुष अंगुली है महिला आहा। भरत जी कहते मैं लकड़ी की खड़ाओं की तरह आपके चरणों में पड़ा रहूं पर अंगुष्ठ की तरह एक ओर से आप अंगुली की तरह से एक ओर से जानकी माता ये दोनों मुझको मिलकर संभाले नहीं यही मैं चाहता हूं लेकिन भरत पादुका किसकी है प्रभु आपकी कैसे जानी जाएगी तुम तो अयोध्या ले जा रहे हो भरत जी ने कहा कि प्रभु पादुका अगर चित्रकूट में रहती तो आपके पद में पांव में रहती और अयोध्या रहेगी तो आपके पद पर रहेगी ये पादुका आपके पद से अलग हो ही नहीं सकती और पद में रहे तो पद का भार पादुका पर और पद पर रहे तो पद का भार पादुका पर भगवान ने कहा तुम्हें क्या सहारा मिला भरत जी बोले मुझे भी सहारा मिल गया अभी तक आपको खोजते खोजते बन बन भटकना पड़ा अब नहीं भटकना पड़ेगा क्यों खड़ाऊ मैं ले जा रहा हूं अप्रभु स्वाभाविक नियम है पादुका कभी चरणों के पास चलकर नहीं आती चरण ही वहाँ चलकर आते हैं जहाँ पादुका होती है पर भगवान से भरत जी ने कहा कि इस पापी की एक विनती सुन लीजिए भगवान ने कहा पहले तो भरत तुम अपने को पापी मत कहो तुम कहते हो मोहित समान को पाप निवासु भगवान ने कहा कि पुण्य पुंज हो तुम तीन काल त्रिभुवन मत मोरे पुण्य से लोक ताप तर तोरे तीनों कालों में तीनों लोकों में तुम्हारे जैसा कोई पुण्य आत्मा नहीं भरत जी बोले मैं और पुण्य आत्मा किस आधार पर भगवान ने कहा पापी किस आधार पर? भरत जी बोले मेरे पाप के कारण आपको बन मिला भगवान बोले तुम कह रहे हो तुम्हारे पाप से मुझे वन मिला और मैंने संतों का दर्शन वन में आके किया तो मुझे तो लगा कि मेरे पुण्य से मुझे वन मिला मोह दर्श तुम्हार प्रभु सबम पुण्य प्रभाव तो काम तो दोनों से एक हुआ तो लेकिन एक बात है भरत तुम्हारे पाप से मैं बन में आया और अपने पुण्य से मैं बन में आया तो भरत जिसका पाप इतना महान हो कि मेरे पुण्य की बराबरी करे उसका पुण्य कितना महान होगा इसलिए भरत तुम्हारे जैसा कोई पुण्यात्मा नहीं भरत जी पादुका लेकर चलने लगे तो यही कहा विनती भरत करत कर जोरे तुलसी बीते अवधि प्रथम दिन जो रघुवीर नई हो तो प्रभु चरण सरोज सपथ जीवित परिज नहीं न पी हो भरत जीवित नहीं मिलेगा प्रभु अगर अवध बीतने पर आप नहीं आए भगवान रोने लगे भरत मैं भी क्या तुम्हारे बिना रह पाऊंगा भरत पादुका लेकर आते हैं सिंघासना सीन कराते हैं अवध में और नंदिग्राम में पर्णकुटी बनाकर मही खन पृथ्वी का खनन करके बैठे धरती पर क्यों नहीं भरत जी बोले प्रभु जिस दिन सिंहासन पर बैठेंगे उस दिन मैं धरती पर बैठूंगा अच्छा तो ये गुफा में का गुफा का जन्म तो धरती से हुआ है और जानकी माता का जन्म भी धरती से हुआ है मुझे तो लगता है कि मैं जानकी माता की गोद में हूँ और आकाश की नीलिमा देखकर कर नीलाम मुझे श्यामल कोमलांगम श्री राम की करुणा याद आती है राघवेंद्र की छोह छत्र छाया के नीचे ममता माता मैथिली की गोद रूपी गुफा में बैठा हूँ पुलक गात ही रघुवीरू तुलसीदास जी कहते मोही भावत कहे आवत ना भरत जू की रहानी तुलसी रघुवीर लखनवीरह पीर सहानी गोस्वामी जी कहते हैं कि ऐसे श्री भरत का आदर्श ना होता तो कलिकाल तुलसी से सठन हठ राम सनमुख करत को और भरत आह तुलसीदास जी ने सभी कांडों की फलश्रुति लिखी है बाल कांड की अयोध्या लेकिन सब कांडों की फलश्रुति अवश्य पूरी होती है पर गारंटी केवल अयोध्या कांड के, के फलश्रुति की है कैसे अयोध्या कांड में लिखा भरत चरित कर नेम तुलसी जो सादर सुनई सी राम पद प्रेम अवश्य हो ये भवरस विरति भरत प्रतीक्षा करते रहे चौदह वर्ष अनवरत अश्रुपात करके और भगवान चौदह वर्ष बाद आए पुष्पक विमान अयोध्या में उतरा प्रभु गुरुदेव वशिष्ठ को प्रणाम करते हैं ब्राह्मणों को प्रणाम करते हैं माताओं को प्रणाम करते हैं तब तक देखा कि उनका चरण किसी ने पकड़ लिया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 शंका है विनीत को लंका से पधारे को अवध से सिधारे पहचानना परत हैं स्वागत में कैसे पुष्प माल पहवें हम जान न पावे को राम को भरत हैं लेकिन लोगों ने कहा जान लिया भरत वे हैं जो कुछ बोल नहीं पा रहे हैं और राम जी वे हैं जो कुशलता पूछ रहे हैं बूझत कृपा निधि कुशल भरत ही वचन बेग ना आवई भगवान भरत से मिले माता कैके के भवन में गए उनको समझाया फिर कौशल्या माता के भवन में जाने के पूर्व भगवान अपने भवन में गए और तब सभी लोग गुरु वशिष्ठ जी के पास गए गुरु जी राम जी को आज ही सिंहासन पर बैठा गुरुजी बोले थके हुए आए हैं कल बिठा देंगे लोग बोले पहले भी यही गड़बड़ी हुई थी कल नहीं ये बीच में रात तो आनी ही नहीं चाहिए तैयारियां हुई भगवान ने सब सखाओं को स्नान करवाया फिर अपने हाथ से तीनों भाइयों को स्नान कराया और स्वयं स्नान करके वस्त्राभूषण धारण किए और जान की माता को उनकी सासू माताओं ने स्नान करा के वस्त्राभूषण धारण कराए युगल सरकार श्री सीता राम जी सिंहासनासीन हुए प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनिकीन्हा पुनि सब विप्रण आयस उदीनहा राम राज्य हुआ सभी ने कहा कि हमने अपनी आँखों के आगे राम जी को राजा के रूप में देखा राम जी बोले अपने आगे नहीं हमारे पीछे देखो कौन है भरत क्या लिए हैं भरत जी छत्र लेकर खड़े हो गए थे गहे छत्र चामर व्यजन धनुष चरम शक्ति विराज थे और पहली पंक्ति में तो भरत अनुज तो लिए हैं छत्र तो लोगों ने कहा आपके पीछे खड़े हैं भरत क्या लिए हैं छत्र छत्र और उस के नीचे बैठा कौन है प्रभु आप राम जी बोले मैं यही कह रहा हूं कि राम अगर राजा बना है तो भरत की छत्र छाया में बना है भरत की छत्र छाया ना होती तो राम राजा न किसी ने भरत जी से कहा कि भगवान ने तुम्हें पीठ पीछे क्यों रखा भरत जी बोले मैं कुटिल हूँ पापी हूँ पर भगवान ने दूर नहीं किया पास में ही रखा भले ही पीठ पीछे रखा हो लेकिन जब राम जी से पूछा कि आपने भरत जी को पीठ पीछे क्यों रखा राम जी बोले भाई सीधी सी बात है जब कोई किसी से हार जाता है तो पीठ दिखा देता है मैं तो भरत से हार गया हूँ इसलिए पीठ दिखा, दिखा भरत वो हैं जिनसे राम जी हार जाते हैं और इसका अर्थ क्या है? भरत जी संत हैं राम जी भगवंत हैं और कितना सुंदर संकेत है कि अयोध्या की प्रजा को राम राज्य मिला भरत ऐसे संत की छत्र छाया में तो आज भी समाज को राम राज्य मिलेगा तो संत की छत्र छाया में ही मिलेगा और हम लोग संतों के इस पावन आश्रम में ये गौरवशाली संतों की जो परंपरा इस आश्रम की रही है और उसी गौरवशाली परंपरा के यशस्वी नक्षत्र पूज्य पाद स्वामी जी महाराज विराजमान हैं तो स्वामी जी महाराज जैसे संत पुरुष की छत्र छाया में यह जो राम राज्य दिखाई दे रहा है यह भी है और हम लोग अगर ऐसे संतों का सानिध्य प्राप्त करेंगे तो हमारा मन भी निर्मल होगा और हमें राम राज्य की प्राप्ति होगी और जिस दिन मन निर्मल होगा उस दिन भगवान की कथा की महिमा समझ में आएगी तब हम भी कह सकेंगे लीला सगुन जो कहाऊँ ब खानी सुई स्वच्छता करई मलहानी ये भगवान की कथा हमारे आपके जीवन को निर्मल बनावे और इसी के साथ यह वाक्य पुष्पांजलि भगवत चरणा अरविंद में अर्पित करते हुए पूज्य श्री स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम निवेदित करते हुए संत महापुरुषों को